रंगीन खिलौनों का जहा हंसी की फुहारे खुशी का गान पेड़ों पर झूले पतंगों की दूर कच्ची कल्पनाओं का अनमोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेत कभी रेत का घर कभी कोने में, में। की की जड़ी, संसार सदा खिलता नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बाल संसार में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय पर सार्थक दृष्टिकोण से समाधान की नवीनता मुख्य भाग आज के इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे रचनात्मक सोच और नवीनता हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं रचनात्मक सोच का मतलब है समस्याओं को नए और अनूठे तरीकों से हल करना यह कौशल हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता दिला सकता है रचनात्मक सोच के कई प्रकार होते हैं जैसे कि पार्श्व सोच आलोचनात्मक सोच और कल्पनाशील सोच इन सभी प्रकारों का उपयोग करके हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं नमस्कार श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में आशा करूंगा कि आप कार्यक्रम को सुनकर बहुत सारी बातें इकट्ठा ज्ञान की कर रहे होंगे और मैं चाहूंगा जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही आप जो है धनवान बनते हैं है ना कमाल की बात टाइम इज मनी कहा जाता है वैसे ज्ञान को भी धन कहा जाता है तो ज्ञान बढ़ता है तो धन बढ़ता है और उसके साथ में अगर समय पर ज्ञान का उपयोग हो जाता है तो आप जो है richest in the world बन जाते हैं बना विश्व में आप सबसे धनी व्यक्ति बन जाते हैं समय के साथ ज्ञान ज्ञान का उपयोग करते हैं तो, तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और आज बाल संसार में हम लोग छठवा जो अध्याय है उसके ऊपर बात करेंगे और सार्थक दृष्टिकोण से समाधान की नवीनता इस विषय को लेकर हम लोग बात करेंगे इसमें काफ़ी बातें हैं और बड़ा ही सरल और सिंपल सब्जेक्ट होने के साथ साथ इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं तो हम उन पहलुओं पर बातें कर रहे हैं जहां पर शायद माता पिता कभी सोच नहीं सकते या कभी उनके विचारधारा उस तरह से सोचने की नहीं होती क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पर हम माता पिता की सोच ये रहती कि मैंने पैसे लगाए समय दिया और एडमिशन दिलाया अब बच्चे का काम पढ़ना है तो बच्चों की मनोस्थिति समझने में उनको जो है बड़ी मुश्किल हो जाती क्योंकि वो अब बड़े बन गए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर ये है कि मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ पिताजी या माताजी जी मेरे साथ खेले मेरे साथ मस्ती करे जैसा मैं चाहता हूँ तो वो चीज़ें उनके बिल्कुल समझ के बाहर हो जाती हैं तो एज डिफ्रेंस का ये बहुत बड़ा जो है आम, मुश्किल दुविधा है तो इसको सुविधा अनुसार करने के लिए ये बातें हम लोग कर रहे हैं तो आइए आज के हमारे वक्ता हमेशा की तरह डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी बाल संसार में बहुत बहुत स्वागत है आपका बाल संसार, बाल संसार। बहुत खुशी हो रही है सादर प्रणाम भाई जी जी जी, जी, जी, जी, जी। और मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि हमारा ये अध्ययन है इसमें सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सार्थक नवीनता की विशेषता क्या होती है जीवन में जब भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम बड़े हों या छोटे हों सहजता के साथ में स्वयं की गतिशीलता चाहते हैं और उसके लिए तमाम हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास भी करते हैं और इस प्रयास के प्रति हम संवेदनशील भी होते हैं और एक सही या जैसे हम कहते हैं कि सार्थक परिणाम तक हम पहुंचने का वहाँ जो श्रम कर रहे होते हैं वो निश्चित रूप से हमें दिखाई देता है कारण उसके पीछे ये है कि हमने सबसे पहले जो स्वयं के प्रति व्यवहार किया उस व्यवहार में एक नया परिवर्तन करने का प्रयास किया है और वो परिवर्तन सकारात्मक दृष्टि है जैसे ही हमारी आँखों से हमारे तीसरे नेत्र से हम देखने का प्रयास करते हैं अपने कॉमन सेंस को एक नई ऊर्जा के साथ भरते हैं तो आप देखेंगे कि हम लगभग लगभग स्वयं के प्रति या परिवार के प्रति या समाज के प्रति हमारा जो दृष्टि है हमारा जो देखने का तरीका है नज़रिया है उसमें बदलाव आता है और उस बदलाव को हम कह सकते हैं कि हमारी सकारात्मक दृष्टि अब विकसित हो गई है और यही सकारात्मक दृष्टि हमारे संपूर्ण दृष्टिकोण के अंदर एक सार्थक परिवर्तन करती है जब हम सकारात्मक होते हैं तो परिणति उसकी क्या है तो वो कहीं ना कहीं सार्थकता के केंद्र में स्वयं को स्थापित करने की बात होती है और जहां सार्थक दृष्टिकोण हो जाता है तो वहां समाधान में एक नवीनता आ जाती है देखिए जीवन में हम बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं समझ रहे हैं सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं अनुभव भी कर रहे हैं चीज़ों को अपनी स्मृति में हमने रखा भी हुआ है अपना स्टेटस सिंबल को लेके हम अपना एक बढ़िया स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम जिस कार्य को कर रहे थे हैं, उसका हम पर्याय बन जाते हैं अपनी जो जीवन की व्यवहारिकता है जो हुनर हमारे पास में है जो हम चाहते हैं जिस तरीके से और जिन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट होता है उसके प्रति हम काफ़ी लॉयल हो जाते हैं और कुल मिलाकर एक अच्छी बिलोंगिंगनेस जब हमारे कार्य और हमारे बीच में क्रिएट हो जाती है तो वहाँ हमारा अधिकार और कर्तव्य जुड़ जाता है और उस जुड़ने का परिणाम ये होता है कि हम तो महसूस करते हैं कि हमने एक अपने जीवन में एक अच्छा काम किया है कि सकारात्मक दृष्टि विकसित की है सार्थक दृष्टिकोण भी हमने विकसित कर लिया है और समाधान में अब हमारे नवीनता है कहने का अर्थ कि सृजन हम कर रहे हैं क्रिएशन हम कर रहे हैं लेकिन क्रिएशन में इनोवेशन के प्रति हम कौन से से हमें लगता है कि जो भी हमने सृजन किया है ये हमें एक सेटिस्फैक्शन दे सकता है लेकिन सेटिस्फैक्शन को एंजॉयमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनोवेशन की आवश्यकता होती है और जब इनोवेशन किसी सृजनात्मक गतिविधि में जुड़ता है तो निश्चित रूप से हमें तो आनंद आता ही है और सामाजिक जो स्वीकारुक्ति है सोशल जो एक्सेप्टेंस है वो भी बढ़ जाता है और आधुनिक बाजारवाद के युग में अगर हम देखने की बात करें तो वहाँ भी आप देखेंगे कि आ, अगर आ, कोई इन्वेंशन होती है तो उस इन्वेंशन में प्रतिदिन या प्रति समय या एक अल्पावधि के बाद में वहाँ कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा और उस परिवर्तन का ही परिणाम होता है कि उस ब्रांड की या उस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की आप अलग अलग लेवल पर चर्चा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जब भी ये कंपनी कुछ नया करेगी तो एक नए मॉडल के साथ में मार्केट में होगी तो कुल मिला हमारी दृष्टि अगर सकारात्मक हो दृष्टिकोण हमारा सार्थक हो तो समाधान हमें एक नए परिवेश में एक नए सृजन के साथ में एक नवीनता के साथ मिलता है हमें तो आनंद आता ही है लोक व्यवहार में भी उस आनंद को स्वीकृति मिलती है जी डॉक्टर अजय सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारी श्रोताओं को भी अच्छा लगा इसके साथ में जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें सार्थक नवीनता की विशेषता के बारे में आपने बताया अब मौजूदा संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं हम लोग और जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है उसको अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो वो भी चीज़ें काम आती है लेकिन अगर हमारे पास बजट है तो हम नई चीज़ें भी उस तरह का माहौल बना भी सकते हैं तो आई एक और बात आती है जहां पर हम लोग सार्थक दृष्टिकोण से नवीनता का एक उदाहरण क्या हो सकता है जैसे समझ लीजिए कि बहुत सारे डॉक्टर द्वारा विकसित किया गया कोई आ, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे बहुत सारे मरीज़ ठीक हो सकते हैं तो अब ये बच्चों के जीवन में माता पिता और बच्चों के बीच में नवीनता को लाने के लिए कैसे हम उदाहरण दे सकते हैं जी।, जी ये बहुत अच्छी बात है कि जब सार्थकता की दुनिया के अंदर बात होती है तो एक बात निकल के आती है कि कोई इंसान बढ़िया तो है लेकिन वो उपयोगी कैसे हो सकता है उदाहरण के लिए जब हम सकारात्मक होते हैं तो सकारात्मक होने में ही हमें बहुत समय लग जाता है हमें लगता है कि अभी चीज़ों को देखने का नज़रिया उसको परसीव करना ऑब्जर्व करना अवलोकन करना उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना ये सारी चीज़ों पर आपने चिंतन किया है तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम अपने कार्य के प्रति सकारात्मक हैं अब सकारात्मकता किसी परिणाम तक कब पहुंच सकती है तो सकारात्मकता उस समय परिणाम तक पहुँचती है जब इंसान को सार्थक करने की अपने मन में ठान लेता है जहाँ एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत को लेकर आप चलते हैं बहुत सारे उदाहरण पर हम लोग बातचीत करते हैं तो उदाहरण कभी सिद्धांत नहीं होता है कारण उसके पीछे है कि उस सिद्धांत के पहले बहुत सारी सिचुएशन में हमको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और जब प्रयोगवादी कोई दृष्टि और दृष्टिकोण होता है तो वहाँ पर वो प्रयोग कई बार सफल भी है और असफल भी है जैसे उदाहरण के लिए कि कई बार हम किसी केस स्टडी को करते हैं और उस केस स्टडी में ये हो जाए कि नहीं इस केस स्टडी को सभी बच्चों के ऊपर लागू कर दिया जाए ऐसा संभव नहीं है उदाहरण के लिए एक बच्चा मिट्टी खाता है या मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को चौक है दिया है वो खा जाता है तोड़ तोड़ के उसको अच्छा लगता है अब पेट में कीड़े आ गए अब कीड़े आ गए तो आपने डॉक्टर को दिखाया नेचुरली दिखाएंगे प्रॉब्लम आएगी तो अब डॉक्टर किस चीज़ की दवाई देंगे आपका पेट में मिट्टी गई है और उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जीवाणु या विषाणु या इन्फेक्शन क्रिएट हुआ है वो चीज़ें ठीक हो जाएँ अर्थात तो वो हम फिजिकल रूप से अपने आप को फिट कर लें अब ये सारी प्रक्रिया हो गई लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि यहाँ पर क्या करती है कि वो ये पता लगाती है कि एक बच्चा ये मिट्टी क्यों खाता है और इस मिट्टी को ये नहीं खाए उसके लिए हमारे पास में क्या सार्थक उपाय है अब उन उपायों को जब हम करने का प्रयास करते हैं तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है उसने ऐसा किया अब मैंने कहा गार्जियन से कि आप एक टेबल पर इस बच्चे को बिठा दीजिएगा या सोफे बैठा दीजिएगा और सामने की जो टेबल है वहाँ पर आ, कुछ दिए या चौक या मिट्टी को आप एक प्लेट में रख उसमें धनिया टमाटर और ये सब डाल के मिला के उसको नमक कर बढ़िया जैसे भेलपूड़ी बनाते हैं ऐसे बना के उस बच्चे को खिलाइएगा अब ऐसा करते समय ही वो बच्चा आपको मना कर देगा तो स्टार्टिंग में हमें हो सकता है कि एक चेयर पर बड़े प्यार से दो लोग उस बच्चे के आसपास बैठ जाए उसको पकड़ के बैठें सामने एक टेबल हो और जब कोई व्यक्ति दीवार में से चाकू से कोई खुरस के उसका डस्ट निकाल के प्लेट में इकट्ठा करेगा उसमें इन चीज़ों को मिलाएगा उस बच्चे को खिलाने की चेष्टा करेगा तो जैसे ही हम पहले चम्मच से उसको खिलाने का प्रयास करेंगे तो वो उसका पैर ओपन है आपने हाथ के दोनों उसके बगल में आप बैठे हैं उसने पैर से टेबल को मार दिया आपको भी थोड़ा चोट लग गया प्लेट भी गिर गया आप प्लेट मान लीजिए काँच का है तो उस समय आप कुछ मत बोलिए आप अलग हो जाइए आप देखेंगे कि वही बच्चा ये सोचता है कि ये जो मैं गलती कर रहा था मिट्टी खाने की इसका माता पिता ने विरोध नहीं किया मेरे को डांट डपट नहीं की मेरे को मारा पीटा नहीं किसी सोसाइटी में जाके और बच्चों के सामने ये कंप्लेन नहीं रखा उन्होंने मेरे कुल मिला के एक सामाजिक जो इमेज बिल्डिंग उस बच्चे की है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया और इसमें एक सार्थकता ढूंढने का प्रयास किया कि अपने बच्चे को हम मौन रूप से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये इस मिट्टी में ये सब चीज़ें हम मिला देते हैं खाने पीने की तो क्या ये भेलपूड़ी वाकई में बनेगी और ये हमको इससे कोई लाभ होगा तो बच्चे ने क्या किया कि डिस्ट्रॉय किया और विरोध किया और उसके बाद वो उठा वो काँच को भी उसने उठा के बाहर फेंका फ़र्श को भी क्लीन किया और कान पकड़ के धीरे से माता पिता से कहता है कि आज के बाद में ये मिट्टी में नहीं खाऊंगा। तो कुल मिला हमने क्या किया कि उस बच्चे को डायरेक्ट फॉर्म में कोई चीज़ ना बोल के मतलब वो जैसे हम कोई चीज़ को लेके हर्ट होते हैं हम फीलिंग में आते हैं हमारा मूड ऑफ होता है तो एज ए ह्यूमन बींग आप बड़े हुए हैं तो आपका नहीं होना चाहिए था तो ये जो नैसर्गिक या मानवीय जो फ्लैक्चुएशन है तमाम वैल्यूज़ को जानने के बाद सबको पता है कि खुश रहना चाहिए लेकिन हम रोज़ नाराज़ होते हैं सबको पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए फिर भी हम क्रोध करते हैं सबको पता है कि आंखें दिखाना नहीं चाहिए अब आपका बॉस आपको आंखें दिखाएगा तो आपकी मनस्थिति क्या होगी तो क्या वहाँ आप पैन डाउन करके नहीं बैठेंगे क्या आप आ, अपने ऑफिशियल प्रोसेस के प्रति उतने लॉयल या वफादार या अगर मान लीजिए कि बाहरी तौर पर हो भी गए लेकिन अंदर से रहेंगे क्या नहीं रहेंगे ऐसे ही बच्चे के साथ में उसकी इमोशन्स हैं भावनाएँ हैं और जहाँ पर माता पिता थोड़ा सा क्रिएटिव और थोड़ा सा चीज़ों को जस्टिफाई वे में देखते हैं और उन उस कार्य को कार्य वो भी कर रहे हैं विरोध बच्चे का वो भी कर रहे हैं लेकिन विरोध करने के अलग अलग तरीके को वो अपनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें भी वो कोई समाधान ढूंढ रहे हैं उनका जो फोकस है वो है कि बच्चे की जो बुरी आदत है उसको हम दूर करके उसका समय हम बचाएं उसको बीमार होने से बचाएं क्योंकि कुल मिला स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होगा और पेट जो बॉडी के अंदर बिल्कुल मध्य में है और इसमें अगर कोई विकृति आती है तो उसका इफेक्ट यह इम्पैक्ट पूरे शरीर पर पड़ेगा और जब शरीर बीमार होगा तो उस समय आत्मा जो अनुभव करती है सब कुछ उसे फीलिंग होगी और वहाँ वो अपना विरोध भी जताएगा और निराशा भी होगी उदासी भी आएगी तो ज़्यादा बेहतर है कि छोटी छोटी आदतों और स्वभाव में बदलाव के लिए मैं कुछ आपको जो उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ ये उदाहरण सिद्धांत नहीं है और इस मिट्टी खाने की आदत को सुधारने के लिए सारे बच्चों पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ये बच्चे के स्वभाव उसकी आदत उसकी बियरिंग कैपेसिटी उसके उसकी मनोदशा इन सभी का अध्ययन करने के बाद एक डॉक्टर ये निर्धारित करता है कि किस पर्टिकुलर केस में आ, किस एक सोलूशन को एड ऑन किया जाए जिससे कि दृष्टि भी सकारात्मक रहे और दृष्टिकोण भी सार्थकता के साथ वहाँ प्रकट हो सके और बच्चे की आदत और स्वभाव में बड़ी सहजता से बदलाव आ जाए और इसी बदलाव का नाम हमें समाधान के रूप में देखना चाहिए जी जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया सार्थक दृष्टिकोण में नवीनता एक उदाहरण के साथ आपने दिया बड़ा अच्छा लगा हमें आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग बातें करते हैं आप सुन रहे हैं विशेष बाल संसार सुनते रहो मुस्कराते रहो भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सारा दो कागज की कष्टी वो बारिश का पानी श्र कपानी मोहल्ले की सबसे निशानी वो बूढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी वो नानी की बातों में परियों का डेरा वो चेहरे की झुरियों में सदियों का फेरा भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी वो फागजों की बारिश का पानी, वो फावजों की बारिश का पानी। मुझसे मेरी जवान मगर मुझू को लौटा दो बज पनी का सारा वो कागज की वो बारिश का पानी वो कागज की कष्टी गुबारिश bukha paani bukha hasrat ki kasht mubadish ka नमस्कार एक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में और आज हम लोग सार्थकता के बारे में बातें कर रहे हैं तो एक सकारात्मक दृष्टि के प्रति गहरी आस्था विकसित करने के कुछ तरीके बताइए बहुत अच्छा एक अच्छी बात निकल के आती है कि जीवन में जब हम किसी सिद्धांत को फॉलो करने की बात करते हैं तो एक मन में ज़रूर एक उत्सुकता रहती है कि, कि किसी सिद्धांत को फॉलो करने के लिए जो बेसिक वैल्यूज़ है वो क्या हो सकती है और किस स्टेप को हम फॉलो करके किस स्टेप पर जाके हम किसी समाधान तक पहुँच सकते हैं या सार्थक दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो नज़रिया है उसमें बदलाव आने का अर्थ है कि सामने जो कुछ भी घटित हो रहा है वह नहीं बदलता है एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो तपस्वी अपने जीवन में तपस्या करना चाहते हैं उनके लिए रात जो है वो दिन है और दिन रात है तो यहाँ पर अगर प्रत्यक्ष रूप से इस बात को सुना जाए तो ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ये कहना चाहता है कि रात दिन है और दिन रात है इसका मतलब क्या है ये पागल है क्या तो ये व्यक्ति पागल नहीं है एक्चुअल में वो सृष्टि को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहा है उनका ये मानना है कि रात्री कालीन बेला में जब संपूर्ण सृष्टि विश्राम कर रही होती है तो मैं जागरण करके स्वयं को सशक्त अर्थात मनोबल अपना बढ़ा सकता हूँ आत्मा के कल्याण के लिए कार्य कर सकता हूँ हित की बात सोच सकता हूँ और कुल मिला निज निधि निजानंद स्वरूपम पर अपने को फोकस करके अपनी उन्नति कर सकता हूँ अब ये बात एक ऋषि के मन में आ गई तो जब वो रात भर ध्यान और तपस्या और गुणग्राही स्थितियों में स्वयं को रखने का प्रयास करेंगे तो दिन उनके लिए रात होगी अब दिन को रात बोलने का अर्थ है कि जहाँ दुनिया जाग गई लोग अपनी एक्टिविटीज़ में रख गए और वो इंसान जो तपस्वी है वो अपनी कंदरा में जाके अपनी गुफा में जाके अपने घर में जाके विश्राम कर रहे हैं उनका मानना है कि जब रात होगी तो अपना जागरण हमारा शुरू होगा कहने का अर्थ कि दिन में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होने वाला है उसको वो रोक नहीं रहे हैं उसको डिलाई नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी मनस्थिति से एक नई स्वीकारोक्ति को जन्म दिया और कहा कि तपस्या के लिए रात्रि कालीन बेला उचित है तो वो मेरे लिए दिन है अर्थात वहाँ मेरी आत्मा का जागरण हो रहा है अब इस उदाहरण का मतलब आप मेरे से प्रश्न करेंगे कि भाई साहब अगर एक ऋषि या एक महान आत्मा एक महात्मा या धर्मवेदता या अध्यात्म ये सोच रहे हैं तो क्या रात दिन हो जाएगा और दिन क्या रात हो जाएगा तो दार्शनिक दृष्टिकोण से ये एक पुरुषार्थ जहाँ वो आत्म उत्थान की बात कर रहे हैं वहाँ उनके लिए सही है लेकिन सामान्य दृष्टिकोण में हम देखें तो रात दिन नहीं होने वाला है और दिन रात नहीं होने वाला है केवल क्या हुआ हमारे दृष्टिकोण में बदलाव हुआ तो जब दृष्टि और दृष्टिकोण बदलता है तो उसके लिए कुछ इंटरनल पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है जो भाई ने प्रश्न भी किया उस इंटरनल पुरुषार्थ में हम ये करते हैं कि जो सर्व सामान्य लोग अपने व्यवहार में आचरण कर रहे हैं उस व्यवहार में हम बदलाव करते हैं जैसे उदाहरण के लिए कि एक इंसान साधारण सोच के साथ में चल रहा है तो हम अपने सोच में वहां बदलाव करेंगे अर्थात साधारण से उठ के हम व्यवहार करेंगे इसी प्रकार कोई व्यर्थ सोच की तरफ जा रहा है तो जो व्यर्थ सोच की तरफ जा रहा है तो हम उसमें कुछ स्वयं को बदलने का प्रयास करेंगे इसी प्रकार कोई नकारात्मकता की ओर जा रहा है तो वहाँ भी हम बदलाव का प्रयास करेंगे अब आप बोलेंगे वो बदलाव के प्रयास में किन बातों को सम्मिलित किया जाए तो आप देखें कि जहाँ साधारण व्यर्थ और नकारात्मक पर चल रहा है तो हम साधारण की बजाय वहाँ समर्थ चिंतन पर बात करेंगे तो जब इंसान समर्थ चिंतन की बात करता है या सकारात्मक चिंतन की बात करता है या फिर सकारात्मक चिंतन एक बार आरंभ हो गया तो वही चिंतन फिल्टर होके किसी एक मूल्य को जब हम फॉलो करने लगते हैं तो उस पर हम अडिग हो जाते हैं और ये हमारा अचल निश्चय और विश्वास ये बताता है कि अब ये जो सकारात्मक चिंतन है ये सार्थक चिंतन में बदल गया अब जब सार्थक चिंतन में बदलाव आता है तो वहाँ आप देखेंगे कि धीरे धीरे और चीज़ें फिल्टर होंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई ऐसी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी जिसको हम ग्रेट थिंकिंग बोलते हैं तो प्रश्न यहाँ उठता है कि ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो आ, सकारात्मक से ही प्रारंभ होगा और वो सार्थकता की ओर होते हुए और महान चिंतन की ओर चला जाएगा धीरे धीरे हमारी सोच में बदलाव होने पर हम महसूस करते हैं जैसे उदाहरण के लिए मैं महसूस करता हूँ बाल्यकाल से कि नहीं मुझे को अभी धीरे धीरे जब आगे में बढ़ूँगा तो गुड बेटर बेस्ट की ओर जाऊँगा एक्सलेंट की ओर बढ़ूँगा ग्रेटनेस की ओर बढ़ूँगा और जब ग्रेटनेस की ओर बढ़ जाऊँगा तो उसके बाद भी कुछ है क्या अब आप बोलेंगे ग्रेट मतलब सेफिशेंट आप लिख देते ना सोशल मीडिया पर ग्रेट ग्रेट मीन्स अल्टीमेट स्टेटमेंट लेकिन ग्रेट के आगे जब हम धर्म के क्षेत्र में आते हैं तो हमारी दृष्टि जो सकारात्मकता का हमने प्रयास किया है वो वहाँ फलीभूत होती है और वही धार्मिक हमारा जो आचरण है वो इस में कन्वर्ट होता है जो एक ह्यूमन बीइंग का लास्ट डिजायर नई दृष्टि की ओर पहुंचना यही हमारे जीवन में सार्थकता को एक्सप्रेस करता है।, जी। सर, बहुत है आपने बताया और सार्थक दृष्टिकोण के बारे में बहुत ही गहरा अनुभव आपने प्रकट किया है और अब वक्त हो गया है इजाज़त चाहने का तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर मुझे लगता है सार्थकता में और बातें हम लोग जोड़ सकते हैं उसे अगले एपिसोड में इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के लिए बस इतना ही और फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएँ और मंगल करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण जो है नकारात्मक विचारों को ख़त्म कर देता है और सकारात्मक लोगों के साथ आपको जो है जोड़ता जाता है और आप अपनी सफलताओं का जश्न बनाने लग जाते हैं तो चलिए हम चाहेंगे कि आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं पे जश्न बनाएँ और अपने जीवन को बहुत अच्छा बेहतर से बेहतर बनाएं ऐसे शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्करा समापन तो बच्चों आज हमने जाना कि रचनात्मक सोच और नवीनता कैसे हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए नमस्कार